देवी भागवत नौ स्कंध भगवती तुलसी के प्रादुर्भाव का प्रसंग भगवान नारायण कहते हैं नारद धर्मध्वज की पत्नी का नाम माधवी था वह राजा के साथ गंधमाधन पर्वत पर सुंदर उपवन में आनंद करती थी जो काल बीत गया किंतु उन्हें इसका ज्ञान न रहा कि कब दिन बीता कब रात तदनंतर राजा धर्मध्वज के हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने हाथ विलास से विलग होना चाहा, परंतु माधवी अभी नहीं हो सकी थी अतएव उसे गर्भ रह गया उसका गर्भ प्रतिदिन क्रमशः शोभा बढ़ाता रहा। नारद कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उसके गर्भ से एक कन्या प्रकट हुई उस समय शुभ दिन शुभ योग शुभ लक्षण शुभ लग्न और शुभ ग्रह का सहयोग था जो शुक्रवार के दिन देवी माधवी लक्ष्मी के अंश से प्रादुर्भूत उस कन्या की जननी हुई उस कन्या का मुख ऐसा था मानो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा हो नेत्र कालीन कमल के समान थे अधर पके हुए बिंबा फल की तुलना कर रहे थे मन को मुक्त करने वाली उस कन्या के हाथ और पैर के तलवे लाल थे उसकी नाभि गहरी थी शीत काल में सुख देने के लिए उसके संपूर्ण अंग गर्म रहते थे और उष्ण काल में वह शीतलांगी बनी रहती थी उसके शरीर का वर्ण श्याम था उसके सुंदर केस ऐसे थे मानो वटवृक्ष को घेरकर शोभा पाने वाले वरोह हो उसकी कांति पीले चंपक की तुलना कर रही थी वह सभी सुंदरियों में एक थी स्त्री और पुरुष उसे देखकर किसी के साथ तुलना करने में असमर्थ हो जाते थे अतएव विद्वान पुरुषों ने उसका नाम तुलसी रखा भूम पर पधारते ही वह ऐसी सुयोग्या बन गई मानव साक्षात प्रकृति देवी ही हो सब लोगों के रोकने पर भी उसने तपस्या करने के विचार से बदरी वन को प्रस्थान किया वहाँ रहकर वह रह दीर्घता काल तक कठिन तपस्या करती रही उसके मन का निश्चित उद्देश्य यह था कि स्वयं भगवान नारायण मेरे स्वामी हो ग्रीष्म काल में वह पंचाग्नि तपती और जाड़े के दिनों में जल में रहकर तपस्या कर वर्षा ऋतु में वह आसन लगाकर बैठी रहती जल की धाराओं को निरंतर सहन करना तो उसके लिए सहज काम हो गया था हजारों वर्षों तक वह फल और जल पर रही फिर हजारों वर्षों तक वह केवल पत्ते चबा कर रही और हजारों वर्षों तक केवल वायु के आधार पर उसने प्राणों को टिका कर रखा इससे उसका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था तदनंतर वह बिल्कुल निराहार रही निर्लक्ष होकर एक पैर पर खड़ी हो वह तपस्या करती रही उसे देखकर ब्रह्मा उत्तम वर देने के विचार से बद्रिकाश्रम में पधारे हंस पर बैठे हुए चतुर्मुख ब्रह्मा को देखकर तुलसी ने प्रणाम किया तब जगत की सृष्टि करने में निपुण विधाता ने उससे कहा ब्रह्मा जी बोले तुलसी तुम मनोभिलसित वर मांग सकते हो भगवान श्री हरि की भक्ति उनकी दासी बनना अथवा अजर एवं अमर होना जो भी तुम्हारी इच्छा हो मैं देने के लिए तैयार हूँ